नमस्कार स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की ज़िंदगी कैसी है इसके बारे में तो बात करेंगे ही मगर आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में इस बारे में कि जब स्टेट बैंक में पहली बार फील्ड ऑफिसर की तरह यानी कि कंफर्मेशन होने के बाद मुझे पोस्ट किया गया एक ब्रांच में जिला हेड क्वार्टर छपरा और साहब कहा गया कि आप सोमवार को ब्रांच में पहुंच जाइएगा बस हम हो गए खुश पटना से चले शनिवार को बनारस और इतवार की रात में बनारस से चलकर सुबह सुबह चार बजे छपरा पहुंच गए छपरा स्टेशन के बाहर किसी होटल में अब उसका नाम तो याद नहीं है अपना सामान रखा और ये तय हुआ कि चलो अब सुबह सुबह स्टेट बैंक पहुंचते हैं स्टेट बैंक पहुंच गए साहब कचहरी के अंदर स्टेट बैंक की ब्रांच अब देखिए ये कोई स्टेट बैंक की बुराई नहीं कर रहा हूं मगर ये बात है सन अस्सी की जनवरी सन अस्सी शायद उस समय में ब्रांच की बिल्डिंग वगैरह के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता था तो कचहरी का एक बारामदा उस बारामदे में स्टेट बैंक का दरवाजा और वहां पर एक जाली लगी हुई थी पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आया कि उस जाली का उद्देश्य क्या है मगर शायद सिक्योरिटी के ख्याल से जाली लगी होगी तो अब साहब मैं चित्र शायद नहीं खींच पा रहा हूं बस सिर्फ इतना बताना चाहूंगा ताकि आप लोग घबरा ना जाएं उस जाली में तरह तरह के तार लगे थे थोड़ा ध्यान से देखा कुछ तार रंग बिरंगे थे यानी कि लाल पीले गुलाबी और ध्यान से देखा कुछ सफेद भी थे कुछ थोड़े मोटे कुछ थोड़े पतले अब जाली उसमें ये तार समझ नहीं आ पाया कि क्यों है तब थोड़ी और गहराई से नज़र डाली तो पता चला कि नहीं साहब वो तार जो थे वो थूक के थे लोग पान खाते थे पीक करते थे और खैनी खा के थूकते थे तो वो सब उस जाली में अटक जाता था और उसके वो तार थे खैर सॉरी माफ कीजिएगा ये थोड़ी गंदी बात आपको बता दी अब ब्रांच के अंदर पहुंचा फील्ड ऑफिसर होकर गया था उस वक्त भारतीय स्टेट बैंक में प्रोवेशनली ऑफिसर जो कंफर्म होते थे वो ऑफिसर ग्रेड वन कहलाते थे और हम लोग को ये बताया गया था कि आप लोग ब्रांच में काफी सीनियर पोजीशन पर होते हैं मुझे यह नहीं मालूम था कि सीनियर होने का क्या मतलब है मगर यह समझ में आता था क्योंकि प्रोवेशन में दो साल देखा था लोगों को कि सीनियर होने का मतलब यह है कि लोग आपसे थोड़ा डरते नहीं नहीं मुझे वो सरकारी अधिकारी वाले डर की बात नहीं कर रहा हूं डरते का मतलब यह है कि लोग समझते हैं कि आपसे दूरी बनाकर रखनी है खैर इसके बारे में भी और बात करेंगे मगर अब मैं ब्रांच के अंदर पहुंचा तो काफ़ी सुबह थी शायद नौ सवा नौ बजा था तो मुझसे कहा गया कि अभी बाहर ही रहिए अभी अंदर नहीं आ सकते झाड़ू लग रही है। मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं फील्ड ऑफिसर हूं। उन्होंने कहा कोई भी हो पहले सफाई हो जाने दीजिए तब अंदर आएंगे बाहर रुक गया पहला झटका जो सीनियटी के बारे में लगा वो ये था अब साहब पहुंचा अंदर ब्रांच मैनेजर साहब आ गए थे वो शायद पीछे के दरवाजे से आते थे वहां पहुंचा ब्रांच मैनेजर साहब को अपनी चिट्ठी दिया तो ओझा जी हमारे ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने कहा आइए आइए श्रीवास्तव साहब खबर मिल गई थी कि आप आ रहे हैं मैंने कहा साहब खबर कैसे मिल गई थी ये तो शनिवार को ही निर्णय हुआ है कि मैं यहाँ पर आऊँगा हंसने लगे बोले आपको शनिवार को बताया हम लोग को पहले से पता था कि आप यहाँ आएंगे खैर साहब तब मुझे समझ में आया कि बैंक में आपको सबसे आखिर में पता चलता है कि आपकी पोस्टिंग हो रही है जबकि दूसरे लोगों को मालूम होता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कब और क्यों हो रही है मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि साहब मुझसे पहले वहाँ जो फील्ड ऑफिसर थे वो रिलीव हो चुके हैं तो इसलिए मुझे किसी से चार्ज लेना या समझने की कोई मौका नहीं है मैंने कहा साहब मुझे यहाँ पर फील्ड ऑफिसर एग्रीकल्चर बनाकर क्यों पोस्ट किया गया है बोले नहीं नहीं आप एग्रीकल्चर का काम समझते हैं इसलिए आपका एडीबी में आपने अच्छा काम किया था मैं फिर हंसने लगा अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने एडीबी में क्या काम किया था मगर खैर मैं पहुंचा साहब मुझे एक कुर्सी दिखाई गई एक मेज दिखाई गई जो एक हॉल के एक कोने में थी और उस हॉल में बाकी तरफ और मेजें लगी हुई थी तो वो एक तरह का एंड था जहां पर के मेरी मेज और कुर्सी थी मेरे बगल में एक दूसरे फील्ड ऑफिसर साहब बैठते थे वो फील्ड ऑफिसर एसआई भी थे मतलब वो एक्चुअल जो दुकान और इंडस्ट्री वगैरह का लोन देने का काम शायद उनका था <coughs> मैं बैठा तो मैंने पूछा किसी से कि साहब मेरे साथ में कौन काम करने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई ऑफिसर बने थे तो आपको कोई क्लरिकल सपोर्ट भी होता था तो मुझे बताया किसी ने कि साहब चतुर्वेदी जी आपके एग्रीकल्चरल असिस्टेंट हैं और एक सज्जन और बताए कि वो एग्रीकल्चर कैश क्रेडिट के काउंटर पर बैठते हैं बोला कि आज वो नहीं आए हैं तो आपको चतुर्वेदी जी एग्रीकल्चर कैश क्रेडिट का काउंटर देख रहे हैं और वो अभी आकर आपसे मिलते हैं ठीक है थोड़ी देर के बाद एक नवयुवक मेरे पास आए और आकर सामने खड़े हो गए मुझसे बोले कहिए मैंने कहा साहब मेरा नाम और मैं यहाँ पर फील्ड ऑफिसर हो करके आया हूँ आप कौन हैं तो बोले कि आप तो पीओ हैं मैंने कहा नहीं मैं पीओ था अब मैं कंफर्म हो गया हूँ बोले आप खे नहीं आप हैं आप पीओ ही रहेंगे मैंने फिर एक बार एक हल्की सी कोशिश की मगर समझा नहीं पाया तो बोले मेरा नाम चतुर्वेदी हैं एस चतुर्वेदी और मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर असिस्टेंट हूँ बोले वो सिंह साहब जो आपसे पहले यहाँ थे उनके साथ थोड़ी बातचीत हो गई थी तो इसलिए मैं इसलिए कि आगे सुनने का इंतजार करता रहा परंतु इसलिए कि आगे बताया नहीं उन्होंने तब तक एक और सज्जन वहाँ पर आए मेरे पास मुझसे बोले चलिए चाय की दुकान पर चलते हैं मैंने कहा साहब चलिए क्योंकि तब तक कोई काम तो आया नहीं था मेरे पास अभी तो केवल परिचय चल रहा था उन सज्जन ने अपना नाम बताया वकील साहब वकील साहब मतलब उनका असली नाम तो जो भी था परंतु उनको सब लोग वकील साहब ही कहते थे वो भी हमारे साथ उसी बैंक में काम करते थे तो वकील साहब ने समझाया कि साहब ये चतुर्वेदी जी बड़े खतरनाक आदमी हैं चतुर्वेदी जी भी हम लोग के साथ थे मैं आश्चर्यचकित हो गया कि चतुर्वेदी जी के सामने उनके खतरनाक होने का जिक्र हो रहा है तो उन्होंने कहा साहब आरपी सिंह साहब जो पहले यहां पर थे उनके साथ में इनकी बाकायदा हाथापाई हुई थी बोले और उसी वजह से आरपी सिंह साहब यहां से तबादला लेकर चले गए और तब आरएम साहब ने कहा कि अब मैं यहां पर किसी ऐसे आदमी को भेजूंगा जो जिसके साथ में चतुर्वेदी जी की हाथापाई ना होने पाए तब मुझे समझ में आया कि कैसे इन लोगों को मालूम था कि मैं यहां पर आऊंगा परंतु मुझे आरम साहब पर भी आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं हाथापाई नहीं कर सकता हूं या नहीं करूंगा खैर जो भी हो मेरे लिए तो अच्छी ही बात थी चतुर्वेदी जी अभी भी मुझसे कुछ खफा ही दिख रहे थे क्योंकि वो तो फील्ड ऑफिसर से ही नाराज थे मैंने पूछा चतुर्वेदी जी से कि चतुर्वेदी जी आप कहा के रहने वाले चतुर्वेदी जी ने कहा यूपी के रहने वाले मैंने कहा अरे वाह क्या चतुर्वेदी जी साहब क्या बात है मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूं बोले हाँ पता है आप बनारस के हैं मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये भी पता है मैंने कहा और आप कहा के हैं बस साहब चतुर्वेदी जी बोले मैं वहां का हूं जहां के लोगों ने भगवान विष्णु के सीने पर भी लात मारी थी इसलिए मुझसे सावधान ही रहिएगा शायद ये वाक्य उन्होंने कहा नहीं था ये मैंने अपने मन से बना लिया क्योंकि मुझे लगा कि इस वाक्य को आना ही है उसके बाद मैं एक बात आपको साफ साफ बता दूँ कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ ये पुराण वगैरह के मामले में तो मैं समझ नहीं पाया कि कहाँ के थे वो जिन्होंने भगवान विष्णु को मारा था मैंने कहा हाँ मैंने सुना तो है मगर पूरी कहानी नहीं जानता हूँ तो वो मुझसे बोले कि आप तो हिंदू हैं नाम से आपने भृगु ऋषि का नाम नहीं सुना है मैंने कहा हाँ साहब नाम तो सुना है बोले और विष्णु के सीने पर उन्होंने लात मारी थी इसका भी नहीं सुना है जिक्र मैंने कहा साहब माफ कीजिएगा नहीं सुना है ये तो मुझे माफ कीजिएगा मैं नहीं याद नहीं है सुना नहीं बोले तो मैं आपको बता देता हूँ भृगु ऋषि साहतवार के रहने वाले थे और सहतवार के ही मैं हूँ और मैं उसी भृगु ऋषि के ख़ानदान से हूँ तो जब हमने विष्णु को नहीं छोड़ा तो फिर मैं समझ गया इसके आगे वो क्या कहना चाहते हैं मैंने कहा चतुर्वेदी जी न तो मैं विष्णु हूँ और न आप भृगु ऋषि हैं तो इसलिए हम लोगों में ये लातम लात का जिक्र तो होना ही नहीं चाहिए बैंक की बात करेंगे और बैंक का काम करेंगे कालांतर में आपको केवल इतना ही बता दूं कि मैं और चतुर्वेदी हम लोग एक ही घर में रहे हम लोग ने दो साल एक साथ गुजारे और शायद जितना प्यार मुझे चतुर्वेदी जी से मिला और जितना सम्मान मैंने चतुर्वेदी जी को दिया उतना शायद ही किसी को मिला होगा या किसी ने दिया होगा नमस्कार